बहुत प्रकार वाला होता है के बहुत प्रकार का होता है उधर आकर की बात बताएंगे आक्रश की बात बताएंगे भूमय दिव्य उदर रहे हैं। अच्छा जी अभी यहाँ पर देखना तेजस् और तेज भूमादि भेदन भेदनिनाम और तेज भूमादि के भेद से बहुत प्रकार वाला होता है भूमादि के भेद से बहुत प्रकार वाला होता है चलिए तेज़ उनमें आदित्यादि तेजांश मिला दो आदित्य आदि से बिना मिलाए भी रह सकता है आदित्यदि तेज आदित्यदि रूप तेज कौन सा तेज हाँ चाहे मिला दो चाहे अलग रखो जैसा चाहे आदित्य भी तेज है ना तो आदित्य आदि रूप तेज कैसा है स्थिर है कैसा है थोड़ा तो ये बहुत प्रकार बोले थोड़ा प्रकार को पहले सुन लो दो भूम तेज भूमि दिव्य उधर और आकृत तीन प्रकार का तेज है ना आकृष और उस बता देंगे कौन कौन हुआ भूमा, तो भूम दिव्य और उधर है तो भूमि का अर्थ क्या हुआ भूमि पर होने वाला तेज भूमि का क्या हुआ भूमि पर होने वाला थे इस तो तेज क्या होगा बताइए ये अग्नि कौन होगा अग्नि और ये दीपक अग्नि और हाँ दीपक बुलाते हैं अग्नि और दीपक कैसे थे जो जायेंगे तेज मतलब दिवी होने में होने वाले आकाश में होने वाले तेज को क्या कहेंगे दिव्य तो सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब कैसे थे दिव्य तेज दिव्य हुआ है न दिव्य भवन आकाश में होने वाला तेज दिव्य तेज है दिव्य आकाश है भवन की दिव्यम जैसे अग्नि सूर्य ये सब कैसे तेज हो जाएंगे hmm. दिव्य तेज हो जाएंगे और ये विद्युत चमकती है ना तो ये भी तो इसी तेज हो जाएगी दिव्य तेज hmm. दिव्य तेज हो जाएगी और उधर उदर तेज कौन हो जाएगा झाठ रग्नि हाँ ये बिल्कुल समाप्तमंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा जीवित नहीं रहेगा जीवित नहीं रहेगा अब जैसे कि जाठराग्नि मंद है कमजोर है तो भोजन पचने पर में परेशानी होगी और बिल्कुल समाप्त हो जाए तो मर ही जाएगा क्योंकि अंदर उष्णता है ना शरीर के अंदर कुछ उष्णता हमेशा रहती है ना और बिल्कुल जाटराग्नि खत्म हो जाए तो शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा मर जाएगा ये भी है मंद होने से भोजन पचने पर में परेशानी होगी भाई जीवन तो बना रहेगा प्राण तो बने रहेंगे और बिल्कुल वो खत्म होने से शरीर चला जाएगा क्योंकि ठंडा पड़ जाएगा तो तापमान नहीं इससे फैल पाएगा ना उसका वो तापमान भोजन बचाने के साथ साथ तापमान को भी नियंत्रित करते शरीर को ऐसा है बहुत काम है उसका लोग ध्यान नहीं देते हैं वह बहुत काम है उसका और स्टेज है ना आखिर तो यहाँ सुवर्ण को पार्थिव भी मानते हैं। है ना सुवर्ण और रजत को पार्थिव भी माना जाता है कुछ विद्वान उसको तेज मानते पर यहाँ उनको वो बेराम स्वामी न्याय से में पार्थिव भी कहते हैं कहते हैं ते वो तेज नहीं है सुवर्ण वगैरह फिर तमाम तो न्यायिकों को युक्ति देनी पड़ती है कि वो क्या है उसमें पृथ्वी मिश्रित है है ना पृथ्वी मिश्रित है ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है फिर सीतवर्ण तो से है फिर ऐसा ऐसा है वो से स्पर्श क्यों नहीं है तो उसमें पार्थिव वन वंश प्रतिबंधक बन जाता है सब बोलना पड़ता है ना या तो उसको पार्थिव कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है तो ये ऐसा कुछ है, नहीं है पर यह पृथ्वी में क्या होता है काठिन्य कठिनता के आश्रय कौन है पृथ्वी तो कठिनता का आश्रय होने से इन्होंने इसको मान लिया है पृथ्वी ही मान लिया है तो कोई वो हमारे छोटी ग्रिल्ड का विषय भी, भी नहीं है नया सिद्धांजल में उसको पार्थिव भी कह दिया है और नव न्यायिक भी तो उसको पार्थिव कहते हैं नव न्यायिक भी पार्थिव कहते हैं ये तो कोई इनमें उलझना भी नहीं चाहिए जी जी बात है इसे उलझने से कुछ मिलने वाला नहीं है अनुमान करना वो करो वो बड़े बड़े अनुमान मुक्तावली में किया है लिए आगे देखेंगे गया तेज तेज़ है उन तेजों में रूप कैसे कैसे हैं हैं बहुत जल्दी तो नष्ट नहीं होते ना पर्यंत तो रहती ही है ना इसलिए स्थिर कर दिया स्थिर कर अविनाशी ने ही कहा दीर्घ काल तक रहने वाला आदित्यादि तेज कैसे स्थिर है दीप आदि तेजांशी अस्थिर दीप आदि तेज कैसे हैं? हाँ दीप जलाओ दो चार दस घंटे में एक दिन में बंद हो जाएगा और आदि से क्या लेना है यहाँ पर अग्नि जो लकड़ी जलाते हैं ना काष्ठाग्नि ये भी कैसे हैं? अस्थिर है तेजसो रूपम रक्तम तेज का रूप क्या है रक्त है यहाँ देखो थोड़ा ये पृष्ठ संख्या निकाल लेंगे तेज की कहा है एक ये अनुमान ये मालूम है आपको एक श्रुति यहाँ पर है ये एक ही क्या और दूसरी जगह बढ़ाने वो भी निकाल लेना अच्छा आगे देखेंगे यद अग्नि रोहितम रूपम तेजसा तदरूपम पंक्ति लगाना अग्नि का जो लाल रूप है अग्नि का जो तद तेजसा रूपम वह तेज का रूप है वह किसका रूप है और तैतीस से पर देखो और उसके ऊपर की पंक्ति है ना वो इसी कंश है यद कृष्णम तद अग्नि का जो कृष्ण रूप है वो पृथ्वी का है अग्नि जो जलती है ना तो जो कृष्ण किस रूप किसका है वो अन्यस्कर पृथ्वी और जो और क्या है नाम जो शुक्ल रूप है वो जल का है जो शुक्ल रूप है वो किसका है अग्नि जलने पर देखो लाल सफेद काला सब रंग दिखाई देते हैं ना तो उसमें जो रोहित रूप है वो किसका है अग्नि का है और जो काला है वो पृथ्वी का है और जो शुक्ल है वो आ, एक जगह श्रुति और उधरी से देख लेना बाद में तो इस श्रुति के अनुसार ये अग्नि का रूप क्या मानते हैं लाल क्या मानते हैं और अन्य वर्ण जो है उपाधि के कारण हो जाएंगे ऐसा मतलब है चलिए छह 600, छ सौ छह आठ पेज देख लू वहाँ पूरी सूची मिल जाएगी आपको छ आठ और आठ मिल जाएगा, आख आख। मिल जाएगा। देखो अग्नि यद्रोह रूपम अग्नि का जो लाल रूप होता है वो किसका है तदरूप शुक्लम किसका अग्नि का ही जो शुक्ल रूप होता है वो जल का है और जो काला रूप होता है वो किसका होता है पृथ्वी का अच्छा जो होता है वो जल का जो काला रूप होता है वो पृथ्वी का होता है राम याद दिलाना देखेंगे ना अग्नि का होता है वो देखना पड़ेगा एक बार और चलिए जी अब यहाँ पर देखेंगे पाठ अपना तेज का रक्तरूप है और स्पर्श कैसा है उष्ण है कैसा स्पर्श है उष्णा स्पर्श का उष्ण स्पर्श होता है तेज का स्वाभाविक स्पर्श कैसा है इसका उष्ण है हाँ कभी गोपाल के कारण शीत प्रतीक हो है और देखो यहाँ पे जलस्व रूपम शुक्लम जल का रूप कैसा है शुक्ल है और शीत स्पर्श है मधुरा चार अचार रसा और मधुर रस है ये तो जीवा का स्वाद है ना जो लोग कभी भी शक्कर गुड़ जीवन में नहीं खाते हैं न तो उनको तो ये आलू आटा सब मीठे मीठे लगते हैं एक जंगली पंडित थे तो घास तास खाते थे उधर रहते थे पहाड़ पर तो वो तो ये ये ये जो शीशम के पत्ता आम के पत्ते कोई खा लेते थे वो कहते थे कभी आलू भी एक तो मिल जाते हैं शक्कर जी स्वाद आता है तो ये सब सापेक्ष अच्छा है ना अब जो क्या है जो मीठा कम खाते हैं उनको थोड़े चीनी में भी थोड़े गुड़ में बोल लगते हैं बहुत मीठा बहुत मीठा और जो ज़्यादा खाते हैं उनको बहुत बहुत डालना पड़ेगा उनको दूध में तब बोले अब मीठा होगा दूसरे कम में मीठा हो जाता है साफेक्स से और कुछ नहीं है जिवा का स्वाद है हुँ? अब जो स्वाद आदमी को आता है ना रसगुल्ला खाने में वही सूकर को गिस्टा खाने में वही साद आता है अब यदि पुरानी हो जाए तो उसको अचार का स्वाद और अच्छा आ जाएगा बस ही होने के बाद वो सब जीवा खेल है इसमें कुछ नहीं सब भोग पदार्थ ही सही तो देखना मधुर रस किसका है जल का ज्यादा खट मसाले मिर्च मिठाई खाने से वास्तविक रस का पता नहीं चलता है वास्तविक स्वाद का तो मसाले से तो खाते हैं मसाले के स्वाद पता चलता है वस्तु तो के बिना ही रखना चाहिए और मधुर रस पृथ्विया वर्णा रसास्था कहते हैं पृथ्वी के वर्ण और रस बहुत प्रकार के है वर्ण मतलब रंग और रस कितने हैं बहुत प्रकार के हैं न्याय के कितने प्रकार के माने गए वर्ण शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपित चित्र से प्रकार के रूप माने गए यहाँ जो है चित्र रूप को नहीं मानते क्यों नहीं मानते जैसे देखना कि आप अनेक वर्णों के तंतुओं से लाल पीले हरे काले कई कई वर्ण के तंतुओं से आप एक पट बना ले तो उस पट में कौन सा रहे रूप रहेगा बोलो चित्र चित्रूप रहेगा कौन रहेगा तो चित्र रूप क्या है तो देखना कि आपने चार पांच ये वर्ण के तंतुओं से एक पट आपने बना दिया है तो आप तत्तर वर्ण तत्त तंतु में ही तो है नहीं समझे तत्तर वर्ण तत्तु तो कोई तंतु कैसा है रक्त कोई कृष्ण कोई है रक्त तो तत्त वर्ण तत्त तंतु में विद्यमान है तो मतलब क्या है कि उन वर्णों के समूह से अतिरिक्त कोई चित्रवर्ण नहीं है इनका कहना हो? उन वर्णों के समूह से अतिरिक्त कोई भी चित्रवर्ण नहीं है तो यहाँ क्या मानते हैं देव कहते हैं कि विलक्षण संयोग से विलक्षण संयोग से युक्त अवयवी अवयवी अवयोगी है विलक्षण संयोग वाले अवयवी क्या है विलक्षण संयोग वाले तंतु समूह ही पट अलग तो नहीं है तो अलग से क्यों मांगे ठीक है न्याय में क्या है कि अवयव से अतिरिक्त होगी, अवयव से अवयव से अतिरिक्त अवयव में समवाय संबंध से विद्यमान होने वाला अवय में तो यह वेदांत में अतिरिक्त वो ऐसा समवाय संबंध नहीं मानते ही नहीं मानते हैं ठीक है मतलब कारण ही अवस्थान्तर को प्राप्त होकर क्या कहा जाता है कार्य जैसे सुनो मिट्टी कारण है घट गया है कार्य तो जो पूर्व अवस्था को लेकर उससे क्या कहते हैं मिट्टी और उत्तर अवस्था को लेकर क्या कहते हैं घट मतलब पूर्व अवस्था वाला द्रव्य कारण होता है और उत्तर अवस्था वाला द्रव्य कार्य होता है हमने बताया था ना जैसे मिट्टी कभी चूण होती है कभी पिंड होती है कभी घट होती है चूर्ण मिट्टी चूण पिंड और घट कौन होता है तो मिट्टी का तो तीनों अवस्थाओं में है ना चूर्णत्वस्था होने से मिट्टी को क्या कहेंगे और पिंडत्वावस्था होने से क्या कहेंगे किसको और घटोत्वस्था होने से क्या कहेंगे किसको नीएग। तो यहाँ ध्यान देना पूर्व अवस्था वाली मिट्टी ही पूर्व अवस्था वाली मिट्टी कारण होती है और उत्तर अवस्था वाली वही मिट्टी कार्य होती है नहीं बात सुनिए आई कार्य वीक वही है और कारण भी वही है पिंड से घट बना तो पिंड क्या है और घट क्या है कारण और पिंड कौन सा द्रव्य है और घट कौन सा द्रव्य है तो मतलब पूर्व अवस्था वाला द्रव्य पूर्व अवस्था मतलब पिंडत अवस्था वाला द्रव्य कौन सा द्रव्य तो तो पिंडा वाला द्रव्य कारण है और पूर्व अवस्था मतलब पिंडत्व उत्तर अवस्था मतलब घटत पूर्व अवस्था उत्तर अवस्था पूर तो पूर्व अवस्था वाला कौन सा द्रव्य है पिंडत्व वाला पिंड पिंड मतलब मिट्टी है ना तो पूर्व अवस्था वाला मतलब पिंडत्वस्था वाला पिंड क्या है मिट्टी तो पूर्व अवस्था वाला द्रव्य मिट्टी कारण है और उत्तर अवस्था वाला वही द्रव्य क्या है कार्य मिट्टी ही तो है पिंड भी मिट्टी घटती तो मतलब पूर्व अवस्था वाला द्रव्य कारण उत्तर अवस्था वाला द्रव्य क्या होता है कार्य होता है इस प्रकार कार्य कारण का यहाँ तादा माना जाता है, है ना ये ध्यान रखना पूर्व अवस्था वाले तंतु कारण उत्तर अवस्था वाले वही पट विलक्षण संनिवेश वाले विलक्षण संनिवेश वाले वही तंतु क्या होते हैं पट Intent? जैसे तैसे संनिवेश नहीं बल्कि विलक्षण हो ना संनिवेश कर रहे अवयरचना तो विलक्षण वाले तंतु भी क्या होते हैं पट होते हैं तंतु ही पट होते हैं पूर्व अवस्था वाले तंतु कारण उत्तर अवस्था वाले तंतु कार्य विलक्षण से विशिष्ट तंतु क्या है पट ये यहाँ पर माना जाता है जैसे ब्रह्म ही कारण है और ब्रह्म क्या है कार्य है कैसे तो नाम रूप विभाग के अभाव वाला ब्रम क्या है और नाम रूप विभाग वाला ब्रम क्या है सदैव सोमी राशि सृष्टि के पूर्व काल में एक क्या था ब्रह्म था और फिर सत्य में वो, वो परमात्मा ही सत्य रूप हो गया है तो कार्य भी कौन है और कारण भी कौन है ब्रह्म तो ये तो मानते ही है ब्रह्मिक कारण है ब्रह्मिक कार्य नाम रूप विभाग का अभाव होने से उसको क्या कह दिया नाम रूप विभाग की अभाव वाली अवस्था कारण अवस्था और नाम रूप की विभाग वाली अवस्था तो कार्य है कार्य है यहाँ तो ऐसा ताजा मानते हैं नाम रूप के भी वाक्य अभाव वाली अवस्था को कहते हैं यहाँ पर सूक्ष्म अवस्था इन शब्दों का तो सुनने वाले होंगे कि कारण है नाम रूप के विभाग के अभाव वाला ब्रह्म अर्थात सूक्ष्म की रचित विशिष्ट भ्रम सूक्ष्म और कार्य कैसा है मतलब नाम रूप विभाग वाले को क्या कहते हैं शुभ की रचीन विशिष्ट और नाम रूप और नाम रूप विभाग के अभाव वाले को क्या विशिष्ट और नाम रूप वाले कहेंगे तो वही कार्य तो है और बता देंगे प्रसंगानुसार की ये तीन तत्व है ना जो विशिष्ट ब्रह्म एक तत्व है तो ब्रह्म के विशेषण रूप से प्रधान तत्व तो ब्रह्म है उसके विशेषण दो कौन है जीव प्रकृति वो भी है तो जब प्रलय हो जाएगी तो जो क्या है कि जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो तो जीवात्माएं पड़ी ही रहेंगी और ये प्रकृति भी पड़ी रहेगी मूल रूप में ये सब क्या है ब्रह्म के आश्रित रहेंगे तो नाम रूप का विभाग उस समय है और फिर सृष्टि होगी तो क्या आएगी ये सब भगवान क्या करेंगे कि सृष्टि करके क्या करते हैं जीवात्माओं को शरीर प्रदान कर देते हैं जीवात्माओं को क्या देते कर देते हैं शरीर प्रदान कर देते हैं तो नाम रूप का विभाग हो जाता है तो नाम रूप का विभाग के कारण क्या कह देते हैं इस फूल नाम रूप विभाग जब नहीं होता है चिदचित का तब चिदचित को क्या कहते हैं सूक्ष्म और जब नाम रूप का विभाग होता है तब चिदचित को क्या कहते हैं तो सूक्ष्म किसको कहते हैं नहीं ना जब नाम रूप ऐसा जब जब चिचित को है ना मतलब जब नाम रूप का विभाग नहीं होता है तब चेतन अचेतन को क्या कहते हैं में, को कहते। और जब नाम-रूप का विभाग होता है, को को, क्या कहते में किसको कहते हैं? हैं? स्कूल, स्कूल में किसको बताइए और उनसे विशिष्ट क्या है ब्रह्म तो वही ब्रह्म कारण है वही ब्रह्म में क्या है कार्य है तो यहाँ अंतर किसने आया चि रचित की अवस्थाओं में चिचित की ये। आप ये अवस्था तो समझते हैं ना कि जैसे कि प्रकृति की महत्व अहंकारत्व तूतत्व पृथ्वीत्व जलत्वत्वी और देखना और जीवात्मा की अवस्था समझना जीवात्मा का स्वयं कोई अवस्था नहीं होगा जीवात्मा के आश्रित जो धर्म धर्मभूत ज्ञान है उसकी अवस्था होती है जैसे की प्रलयावस्था में जो बद्ध जीव का इंद्री का बद्ध जीव के ज्ञान का प्रसार इंद्री द्वारा होता है तो प्रलयावस्था में शरीर इंद्री है तो कोई ज्ञान हो पाता है अस्तित्व संकुचित रहता है स्थूलावस्था होने पर क्या होता है इंद्री द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है वही है क्या है ज्ञान की स्थूलावस्था ज्ञान की और ज्ञान की स्थूलावस्था होने से उपचार से उस ज्ञान के आश्रय जीव को भी स्थूल देते उपचार से कहते हैं वास्तव में जीवात्मा की ना तो सूक्षमावस्था है ना तो स्थूलावस्था है उसके आश्रित धर्मभूत ज्ञान का जब प्रसरण होता है तब ज्ञान को क्या कहते हैं स्कूल अवस्था वाला और जब प्रसरण नहीं होता है तो क्या कहते हैं सूक्ष्मा वाला और सूक्ष्म वाला स्कूलावस्था वाला वास्तव में कौन होगा ज्ञान सूक्षमावस्था वाला ज्ञान कौन होगा जबकि ज्ञान का प्रसरण नहीं होगा ज्ञान का प्रसरण किसके रीन है बद के ज्ञान का इंद्री के रीन तुल अवस्था में कोई इंद्री रहती है तो ज्ञान का प्रसरण नहीं हो करने से वो कैसा है वो उसको नहीं है तो क्या कहेंगे सूक्ष्म अवस्था वाला है सृष्टि होने पर शरीर इंद्री मिल जाएगी तो ज्ञान का प्रसरण होगा तब ज्ञान को क्या कहेंगे स्थूलावस्था वाला तो सूक्ष्म और स्थूल कौन हो गए ज्ञान ज्ञान हो गया ना घर ज्ञान हो गया और सूक्ष्म में ज्ञान का आश्रय कौन है चेतन स्थूल ज्ञान का आश्रय कौन है चेतन तो उपचार से ज्ञान के आश्रय चेतन को भी सूक्ष्म स्थूल कह देते वास्तव में सूक्ष्म स्थूल होता है हो तो फिर चेतन को कह देते ना इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्म जिस जब नाम रूप विभाग नहीं होता है तब चेतन चेतन को क्या कहते हैं और जब नाम रूप का विभाग हो जाता है तब चेतन चेतन को क्या कहते तो ब्रह्म में तो पहले सूक्ष्म विशिष्ट होता है फिर स्थूल चीज विशिष्ट हो जाता है तो जो ब्रह्म पहले था वही ब्रह्म तो बाद में हुआ जैसे जो मिट्टी पहले होती है वही मिट्टी बाद में नहीं अवस्था ही बदली। नहीं। तो बदली तो यहाँ अवस्थाएं किसकी बदलती हैं विशेषण की ब्रह्म के आश्रित जो है ना अच्छा तो अब क्या कहना है कि ब्रह्म कारण है ब्रह्मी क्या है कार्य है ऐसा माना जाता है मतलब जो का, कारण द्रव्य ही अवस्थान्तर को प्राप्त करके कार्य कहा जाता है तो यहाँ जैसे की अवयवयोगी का समवाय संबंध ऐसा यह वेदांत में नहीं माना जाता है तादाब संबंध वेदांत मतलब विशिष्टात्व शेदांत में भी तादात्मी है है ना वो वो भी समवाईकरण और वो समवासिक नहीं मानता है नहीं मानते हैं वो न्याय में चलता है तो इसमें क्या था कि ये चित्र हम इस प्रसंग में बोले कि चित्र वर्ण जो है अतिरिक्त नहीं है क्योंकि अनेक वर्ण वाले तंत्रओं से जब पट बनेगा तब तत्व तत्तर अवयो में ही क्या रहेंगे वे वर्ण तो फिर चित्र वर्ण है, है, वो क्या होगा उनके समूह से अतिरिक्त अनेक वर्णों का समूह ही चित्र वर्ण अलग नहीं है ठीक है की अपन ये वो कहते हैं अवयो समूह से असल तो समूह से अकृत तो कवरी है उनका ऐसा कहना है इसलिए वो मानते हैं या नहीं मानते तो ऐसे नहीं तो चित्र वर्ण नहीं माना गया अब यहाँ देखो पेज आप पे, निकाली छः सौ रूप मिल जाएगा हम्म तो इसमें देखो रूप लिखा है ना तो उसके आगे चलेंगे रूप के चार वेद होते शुक्ल रक्त कृष्ण और पीठ मिल गया हम नहीं मिला तो इसी में दूसरे जो है अवान्तर भेद हैं समझ जाओगे दूसरे अवान्तर वेदर इन्हीं के इन्हीं में दूसरों का अंतर अंतर्भाव हो जाएगा तो कोई विवाद की बात नहीं है इतना समझ लेना कि वो कौन सा रूप अलग नहीं माना गया चित्र बाकी सब मान्य है ये है की अंतर्भाव करके मान्य है।, है ना उसमें हरित नहीं मानते हैं पीठ नहीं मानते इसकी कोई दृष्टि यहाँ नहीं सब मानते हैं ठीक है बस वो चित्र नहीं मानते कि केवल इतना ही समझ लेना हाँ वो सब कहीं ना कहीं अंतर भाव करके सब को मान लेंगे और चलिए तो ये बहुत प्रकार का कौन है पृथ्वी के वर्ण बहुत प्रकार के हैं और रस बहुत प्रकार के हैं पृथ्वी के रस कितने प्रकार के हैं? शुक्ल नहीं बोलो, मधुर अम्ला लवर्ण कटु कसा और तिख यह सब मान्य है देखो छह आठ नौ अगले पेज से नीचे लिया है मधुर अम्ल लवण कटू का साहित्य सब दिया है ना you. तो ये अनेक प्रकार के रस पृथ्वी में है अनेक प्रकार के रूप भी पृथ्वी में है मधुर रस ईट दूध और गुड़ आदि में मधुर रस रहता है, है? है। कच्चा आम इमली आंवला आदि में अम्ल रस रहता है टेंडो नमक समुद्री नमक और ऊसर की मिट्टी आदि में लमण कोट मिर्च और सरसों आदि में कटु रस रहता है, है? हरित की बहेड़ा और आम के पल्लो आदि में कसाए रस रहता है नीम और करेला आदि में कौन सा रस रहता है रस रहता है। नीम और करेला तिक्त है तिक नीम का स्वाद जो है वही तिक्त है और करेला वो? हिंदी में बोलते हैं ना। ते? अच्छा चलो हिंदी में वो उल्टा है शास्त्र से उल्टा है भैमिकार भैमिकार ने लिखा भी है कहीं पर कि आयुर्वेद से विपरीत ये लोक व्यवहार में बोल रहा है हाँ वह कतु को तीखा तीखा, तीखा कतु ऐसा लोक व्यवहार में बोलते हैं कहते हैं विपरीत चलता है आयुर्वेद से लोक व्यवहार में चलिए आगे देखेंगे इस पर वायु क्या अनुष्णा सीता मिल जाएगा ये वर्ण रस किसका बहुत प्रकार वाला है पृथ्वी का अच्छा इस स्पर्शा तू तु अस्त अच्छा, लेना कहा कि स्पर्शा पृथ्वी का अच्छा स्पर्श पृथ्वी का, का? वायु क्या ऐसा लगाना तू अस्पर्शा तू अस्या क्या वायु स्पर्शा अस्या से क्या लेने पृथ्वी किंतु पृथ्वी और वायु का स्पर्श पृथ्वी और वायु का स्पर्श कैसा है अनुष्णा की पृथ्वी और वायु का स्पर्श कैसा है पर भी का ठीक है है एवं अचित्र इस प्रकार तीन प्रकार वाला होता है। तीन प्रकार तीन तीन वाला होता कह दिया ना या आ, ऐ, ऐसे तीन प्रकार का अचित तीन प्रकार या ऐसा तीन प्रकार का अचित होता है या इस प्रकार वाला त्रिविद होता है इस प्रकार वाला त्रिविदित होता है इस पर सा तू कहा था ना होता है ना पूर्व से विलक्षण ज्योतन करने के लिए पूर्व से विलक्षण ज्योतित करने के लिए पूर्व में क्या कहा था वर्ण उसकी अपेक्षा स्पर्श विलक्षण है ना तो विलक्षण ज्योतित करने के लिए तू लगा दिया ये ये क्या अनताचार्य इसके अनुवाद अनुवादक हैं संस्कृत अनुदित लिखा है ना श्रीमद अनंताचार्य स्वामीनाथ संस्कृत अनुदिते इन्होंने संस्कृत में अनुदित मतलब अनुवाद किया है किसका तत्पत्रह का तो इन्होंने अनुवाद कर दिया है चलिए दो प्रकार का हो गया ना चित अचित और क्या बचा ईश्वर इसमें समय कम लगेगा इसमें भी अचित तो जल्दी हो गया ना शायद सात आठ दिन में आठ दिन में हो गया होगा ज्यादा अचित में नहीं लगा इसमें भी बहुत, बो, अधिक बहुत समय नहीं लगेगा शायद लगे। तो तो बचा है पर इसको अच्छी तरह समझाना है तृतीय ईश्वर प्रकरण है चित्त अचित और ईश्वर हम्म तो संक्षेप में एक दो वाक्य सुन लो फिर हम पाठ में चलते हैं इसमें भी जितनी प्रकार की शंकाएं उठे आप दिल खोल करके शंकाएं कर लेना ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए ध्यान देना ईश्वर ब्रह्म भगवान ये सब एक ही ये आ, है ये सब हाँ जो लोग सोचते हैं ना कि ब्रह्म कहने से निर्गुण ईश्वर कहने से सगुण ऐसा नहीं है है न ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल वैष्णव मत में तो है ही नहीं और सांकर मत की भी स्थिति क्या है उनके मत में ये शब्द वृत्ति से सोपादिक को ही बताते हैं बताती समझ है नहीं और लक्षणा से निर्वाधिक को निर्विशेष को बताते हैं तो ब्रह्म शब्द भी निर्विशेष को कैसे बताता है और शक्ति से सविशेष को बताता है और ईश्वर भी किसको बताता है शक्ति से सविशेष को तो उनके यहाँ यही है सभी शब्द पहले विशेष को कहेंगे कि लक्षणा से विशेष को कहेंगे और यहाँ तो निर्विशेष की वस्तु को बंध्यापुत्र और सदभिषाण के समान है क्योंकि उसकी किसी भी प्रमाण से सिद्धि होती ही नहीं है है ना इसमें तो बहुत बहुत प्र... इसमें सवाल है निर्विशेष के बारे में वो तो निर्विशेष की किसी प्रमाण से सिद्धि नहीं होती है जैसा निर्विशेष कहते हैं वो तो बन्ध्यापुत्र और ससभिषाण समझ लेना अब शास्त्रो में जहाँ निर्गुण निर्विशेष कहा गया है वो गुणों उनका तो तत्व तो अब संक्षेप में जानिए दो बातें पहले बताते हैं शंकर मत में देखो ब्रह्म शब्द शक्तिवृत्ति से कहता है सविशेष को या सुहादि को है है है है है ना और से कैसा जिसमें कोई कोई कोई भी कोई भी है, कोई भी विशेषता नहीं नहीं नहीं गुण उसको कैसे कहता है लक्षणा से अब जैसे देखना लक्षण शक्ति तो आप जानते हैं गंगा या घोसा यहाँ पर गंगा सद शक्ति वृत्ति से किसको कहता है तिरको हाँ? गंगा पद शक्तिवृत्ति से किसको कहता है प्रवाह को गंगा प्रवाह को गंगा का क्या अर्थ है न्याय की भाषा में बोलो इह, गंगा पद का अर्थ क्या है न्याय की भाषा में भगीरथ रथ खाता विन्न प्रवाह क्या भगीरथ रथ खाता विन प्रवाह गंगा ये ये जो है न्याय की भाषा में अर्थ है यदि गंगा का कर करते प्रवाह तो यमुना आदि के प्रवाह में यमुना आदि प्रवाहों में अति व्याप्ति हो जाएगी गंगा का तो प्रवाह करें तो यमुना आदि प्रवाहों में क्या होगी अति व्याप्ति है ना तो खाता तो इसलिए क्या कहते हैं कि भगीरथ रथ भगीरथ के रथ से क्या है कि खात बन गए ना खाद का टूटा तो तो गड्ढा भगीरथ का रथ चलने से क्या बन गए खात तो खाता वच्छिन्न प्रवाह है खात में रहने वाला प्रवाह तो बहुत दूसरे लोग सरोवर बनाते है ना खाद तो उनमें भी, भी अति व्याप्ति हो जाएगी थी। खाता वच्छ प्रवाह के हैं खाता वच्छि प्रवाह के हैं तो इसलिए क्या कहेंगे भगीरथ रथ खाता वाह का रक्त और रक्त से क्या हुए खाद तो उस खाद से वक्ष प्रवाह ये नहीं आएगी वाणिया गंगा का भगीरथ रथ खाता वच्न प्रवाह क्या होता है गंगा गंगा पदकार होता है उनके यहाँ का तो अब देखना गंगा याम को यहाँ पर गंगा पद का अर्थ है गंगा प्रवाह गंगा पद का क्या अर्थ है किस वृत्ति गंगा पदकार का प्रवाह कैसे है सत्यवृत्ति सत्यवृत्ति को अविधा वृत्ति मुख्य वृत्ति कहा जाता है क्या कहा जाता है अविधा वृत्ति और मुख्य वृत्ति कहा जाता है ना? सत्यवृत्ति है उठा लो। हम्म। और से किसको हैं? लोगा लक्षणा का का बीज क्या है तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा बीज अंतु मतलब वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि ना होना ही लक्षणा का बीज है बीज का का क्या क्या कारण कारण है लक्षणा वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि वक्ता कहता है गंगायाम घोसा क्या कहता है गंगायाम तो तो यदि गंगापद का अर्थ है गंगा प्रवाह कर किया जाए शक्ति प्रतीक से तो उसमें घोष हो सकता है वक्ता के अभिप्राय की सिद्धि होती है तो जब वक्ता की अभिप्राय की सिद्धि शक्तिवृत्ति से ना हो तब तो क्या की जाती है जाती है ना और लक्षणा क्या है सक्य के हो लक्षणा तो गंगा पद की लक्षण किसमें करते हैं तीर। तीर क्या है सक्य का संबंध लक्षणा किसमें है गंगा पद की लक्षणा किसमे है और सक्य संबंध गंगा का सक्य क्या है प्रवाह सक्य क्या है और प्रवाह का संबंध किसमें है सत्य का संबंध किस में थी थी। और लक्षणा किसमें तो कौन कौन पद एकार्थक हुए लक्षणा और सत्य का संबंध बताए सत्य का संबंध किसमें और लक्षणा किसमें क्या है और सत्य का संबंध प्रवाह का संबंध किस में तो सत्य का संबंध और लक्षणा एक ही हो गया ना नी क्या कहा जाता है सत्य संबंध लो लक्षण सत्य का संबंध लक्षण है अब ध्यान देना तो गंगापद का लक्ष्य क्या लक्ष्य लक्ष्यार्थ एक ही चीज है ना वाक्य वाक्यर्थ सत्य सत्यार्थ अविधे अविधे कौन कौन वाक्य वाच्यार्थ सत्य सत्यार्थ अविधेय और अविधे पर एक अर्थ में है वाक्य सत्य अविधेय वाक्य सत्य एक है ना अब इनका अर्थ के साथ कर्म दो कर्म धारे वाच्य था अब ये सत्यु अर्थात हो जाएंगे ना समझे तो अब देखना तो लक्षणा क्या लक्षणात्पर की लक्षणा समझ गए ना संक्षेप में तो ध्यान देना गंगा पद का लक्ष्य क्या है हाँ लक्ष्य क्या है और गंगा पद का सत्य क्या है प्रभाव तो ध्यान देना जिस पद का सत्य होता है उसका कोई जिस पद का लक्ष्य होता है उसका कोई ना कोई तो बताइए पहले सत्य होता है कि पहले लक्ष्य होता है तो सबके संबंध हो लक्षणा पहले क्या होता है तो पहले क्या पहले चीज का ज्ञान होगा सत्य का बताइए थोड़ी में और सबके आत्म को लेने पर वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि न होने पर क्या की जाएगी तो लक्षणा कब की जाएगी लेने पर वक्ता के तात्पर्य की तो पहले लेते क्या है सब क्योंकि सत्य संबंध लक्षणा सत्य संबंध तो लक्षणा के अंतर्गत सत्य आया कि नहीं आया सत्य संबंधो तो पहले सत्य का ज्ञान होना चाहिए यदि सत्य नहीं जो जानता जो यदि सत्य नहीं मालूम होता है तो लक्षण आप कर सकते हैं लक्षणा कब कर सकते हैं जब सत्य को आप जानते हैं वो यहां संभव नहीं है तब लक्षणा की रही है बात आती समझ में तो अब यहाँ पर ध्यान देना जैसे कि कहते हैं ना सिंह को कहते हैं सिंह सिंगो एम का सिंगो माड़वाका वाल बालका ये बालक क्या है सिंह सी, है ना सिंह पद की शक्ति है चतुष्पाद प्राणी में चतुष्पाद प्राणी जो क्रूर है वीर है जो क्रूर और वीर वीर चतुष्पाद प्राणी उसको क्या कहते हैं सिंह क्या कहते हैं है? वो सिंह पद का शक्ति कौन है चतुष्पाद प्राणी बात आई समझ में अच्छा अब ध्यान देना तो यदि कहे सिंह कोई वक्ता कहता सिंह या माड़वाका तो यहाँ सत्यार्थ लेने पर उसका तात्पर्य सिद्ध होता है या किसको सिंह कह रहा है वो मणवक को कह, कह रहा है तो सत्यार्थ लेने पर तात्पर्य की सिद्धि नहीं होती तो क्या की जाती है यहाँ पे नहीं आई, तो यहाँ पर ध्यान देना सिंह पद की सक्य क्या है और लक्ष्य क्या है मणवक मणवक है ना अच्छा तो सक्य का संबंध लक्षणा है शब्द जो क्या है आपका उसके पुष्पा है ना उसके कुछ गुण क्रूरता वीरता इसमें है ना या तब है लेना सिंह सादृश सिंह सदृश कौन है और सिंह सादृश्य मणवक में गया तो सिंह सादृश्य क्या है सत्य का संबंध सत्य संबंध किस रूप है तो सत्य का संबंध लक्षणा है संक्षेप में इतना जान जानिएगा कि जिस पद की लक्षणा की जाती है जिस पद की लक्षणा की जाती है उसकी वृत्ति भी किसी अर्थ में होती है उसकी वृत्ति भी कि या जिस पद का कोई लक्ष्य होता है उसका कोई ना कोई सत्य होता है यदि सत्य ना हो तो लक्ष्य हो पाएगा सत्य नहीं है तो लक्ष्य अब ये कहते हैं कि ब्रह्म पद की हाँ क्या मैं कहना चाहता हूँ और कुछ बात सुनिए कुछ बात और सुनिए क्या ऐसा समझो कि जो समझ इस यही बात आपकी कि जो लक्ष्यार्थ होता है वो किसी ना किसी पद का सख्त होता है जैसे गंगा पद का लक्ष्यार्थ क्या हो गया ठीक लक्ष्य की गंगापत का लक्ष्य तीर है और तीर किस का पद का सकते हैं देखिए गंगा पद का लक्ष्य क्या है तीर गंगापत का लक्ष्य तीर है और तीर किस पद का सत्य है तीर को शक्तिवृत्ति से किस पद से कहा जाएगा तीर पद से समझिए तीर को शक्तिवृत्ति से किस पद से कहेंगे तो ऐसा समझिए कि जो लक्ष्यार्थ होता है वह किसी न किसी पद का सत्यार्थ होता है नहीं समझे जो लक्ष्यार्थ होता है वो किसी न किसी पद का कौन सा सत्यार्थ होता है लक्ष्य तीर है तो तीर किस पद का सत्य है तीर पद का एक बात समझ गए अब सिंह देवदत्ता यहाँ पर देवदत्त जो है ये सिंह पद का लक्ष्य है देवदत्त किस पद का लक्ष्य है और देवदत्त किस पद का सत्य है देवदत्त पद का तो क्या सारांश में आपने समझा कि जो लक्षार्थ होता है वो क्या होता है किसी न किसी पद का समझ में आती है। तो शांकर मत में क्या है शुद्ध ब्रह्म में? शुद्ध ब्रह्म समझते हैं? चिन्ह मात्र निर्विशेष कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो कैसा है लक्ष्य है। वो क्या है ब्रह्म पद का लक्ष्य कौन है निर्विशेष ब्रह्म पद का लक्ष्य ईश्वर पद का लक्ष्य नारायण पद का लक्ष्य सबका लक्ष्य कौन है अब ये पूछो कि जब निर्विशेष क्या है लक्ष्य है है ना तो निर्विशेष किस पद का सक्य है आप ये बता दीजिए नहीं समझे जो चिन्ह मात्र या निर्विशेष जो क्या है? लक्ष्य है तो वो जो ब्रह्म पद का लक्ष्य है तो लक्ष्य जो है ना तो वो किस पद का शक्य है ये बता दीजिए विशेष ब्रह्म क्या है लक्ष्य है वो सत्य किस पद का हिसाब बता दीजिए तो बता सकते हैं क्योंकि सभी पद द्वारा सब मानते हैं किसका प्रतिपादन करते हैं तो जो जिसको उन्होंने लक्ष्य बना रखा है वो किसी का सत्य हो पाएगा तो जब वो सत्य नहीं है तो लक्ष्य भी नहीं हो सकता है नहीं समझे गंगा पद का लक्ष्य जो तीर है वो तीर पद का सत्य है तो इससे यह निर्णय होता है कि जो लक्ष्य होता है वो शक्य भी होता है तो जिसको आप लक्ष्य कहते हैं ब्रह्म को वो किस पद का शक्य आप बता दीजिए और यदि वो सक्य नहीं है तो लक्ष्य भी नहीं हो सकता है तो तुम्हारा जो है जो कहते हैं निर्विशेष में लक्षणा करते हैं वो तुम्हारा तो प्रक्रिया ही गलत हो जाएगी ऐसा समझो इसका उत्तर नहीं है उत्तर ही नहीं है अच्छा वो तो बोल लेंगे या तो कहती या वो विषय नहीं है तो वो तो उसका अर्थ ही नहीं है तो वाकु आनंद ब्रह्मो विद्वान वही शुरु कहती है क्या कि ब्रह्म के आनंद को जानने वाला ब्रह्मानंद को जानने वाला तो जो, किसको जानने वाला तो विषय बन गया कि नहीं बन गया तो फिर ये, ये कि वो विषय नहीं है इसलिए ये तो वाचो निवर्तन थे श्रुति कहती है कि वो तो विषय तो, तो बनता ही है नहीं माने तो से भी हो नहीं बनता नहीं और एक दो बात संक्षिप्त में देखिए ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं ना निर्देश किसको भी थोड़ा सुनो जैसे वो यही जफा कुसुम वाले दृष्टान जो पहले बताए थे वही यहाँ दोबारा संक्षिप्त में सुन लेना वो कहते हैं कि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है है ना चिन्ह मात्र है कोई गुण नहीं है कैसे कहते हैं जैसे इस स्फटिक कैसी होती है सच है ना और उसकी सन्नीहित होता है जफा कुसुम जफा कुसुम का वर्ण क्या होता है लाल है और जफा कुसुम क्या है उपाधि है उसके सन्निहित होने पर स्फटिक कैसी होती है लाल तो वास्तव में लाल है उपाधि के संबंध से लाल प्रतीत होती है वो ऐसे ही कहते हैं ब्रह्म कैसा है निर्विशेष है? है तो ये जगत कर्तव्य सर्वज्ञता जगत कर्तव और सर्व सामर्थ्य ये सब किसमें कहेंगे वो माया उपाधि किसमें और ब्रह्म में कुछ नहीं है निर्विशेष है तो माया उपाधि से सर्वज्ञता किसमें प्रतीत होगी और सर्वज्ञता किसमे है उनके मत में में प्रतीत उपाधि के संबंध से किसमें प्रतीत हुई तो क्या क्या प्रतीत हुआ सर्वज्ञता सर्वसामर्थ्य और, तो. और जगत करती सर्वसामर्थ और जगत तो. करते किसमे प्रतीत हुआ द्रम्या। द्रम्या। द्रम्या। है ना तो ये ब्रह्म में जो धर्म आये जगत करते तो सर्वज्ञता सर्वसामर्थ्य स्वाभाविक हुए कैसे हुए उपाधि जैसे की स्फटिक का लाल वर्ण कैसा है औपाधिक ऐसा कहते है ना तो यहाँ विचार करके देखो इस स्फटिक में पहले से लाल वर्ण है कि नहीं है रक्त वर्ण नहीं है उपाधि के संबंध आया है ठीक है तो उपाधि में पहले से रक्त वर्ण है कि नहीं है तो उपाधि में रक्त वर्ण है तभी तो इस स्पटिक में प्रतीत हुआ तभी तो इस स्पटिक का उप, इस स्फटिक का रक्त वर्ण उपाधि क्यों कहा जाता है क्योंकि पहले से उपाधि भी स्फटिक का रक्त वर्ण क्यों कहा जाता है पहले से उपाधि में है यदि पहले से उपाधि में ना होता तो फिर उसमें प्रतीक होता अब यहाँ देखना जो माया उपाधि है ना माया का ऐसी जड़ है उसमें सर्वज्ञता मानते है सर्वज्ञता सांख के मत में क्या है की प्रधान जगत का करता है जगत का कर्ता कौन है ब्रह्म नहीं है जगत का कर्ता कौन है प्रधान तो उसमे ब्रह्म सूत्र है ना रचना अनुमानम अनुमानम करते हुआ अनुमान से सिद्ध प्रधान अनुमान से सिद्ध रचना अनुपत्य उसके रचना संभव नहीं है इसलिए प्रधान जगत का कारण नहीं, नहीं है तो अब ध्यान देना जगत कर्तव ये प्रधान में यदि मानेंगे तो सांख मत कटेगा नहीं।, नहीं अच्छा तो जगत कर्तव्य जड़ माया में मानेंगे यदि जड़ माया में क्या नहीं होगा जगत कर्तिक्व सर्वज्ञता सर्व सामर्थ्य किसमें नहीं है जब माया उपादी में नहीं है तब ईश्वर में प्रतीक होगा तो उसमें उपाधि कह पाएंगे नहीं, नहीं कह पाएंगे तो कैसा मानना पड़ेगा किसका स्वाभाविक ब्रह्म का ब्रह्म का स्वाभाविक क्या मानना पड़ेगा जगत कर्तव्य सर्वज्ञता सर्वसामर्थ्य सब स्वाभाविक मानना पड़ेगा क्यों स्वाभाविक मानना पड़ेगा क्योंकि पहले से उपाधि में नहीं है यदि पहले से ही जड़ उपाधि में पहले से ही जड़ उपाधि में जगत कर्तृत्व सिद्ध हो जाए क्या सिद्ध हो जाए जगत कर्तव्य प्रसिद्ध हो जाए तो फिर चेतन को मानने की जरूरत है फिर तो चारवा की विषय हो जाएगा यही हो जाएगा हाँ वो भी कहता है जड़ सब कुछ कर सकता है तो चेतन को मानने की जरूरत है और दूसरी बात का खंडन शंकराचार्य ने इसी बल पर किया है किस बल पर कि कर नहीं।, नहीं हो सकता है और जड़ होने से क्या वो ईक्षण नहीं कर सकता है संकल्प बहुत श्याम प्रजाय जगत कर्तवन पूर्वक है जड़ होने से कर सकता है और यदि उसमें ही सर्वज्ञता हो जगत कर्तित्व हो सब कुछ हो तो फिर वो शांत खंडित होगा नहीं खंडित होगा तो यदि ध्यान देना इस उसमें माया उपाधि में सर्वज्ञता सर्व सामर्थ्य जगत करती तो है, है? नहीं।, नहीं।, नहीं है तो फिर ईश्वर का उपाधि कह सकते हैं गुण तो फिर कैसे गुण मानने पड़ेंगे स्वाभाविक कौन से गुण सर्वज्ञता सर्वसामर्थ्य जगत करती तो स्वाभाविक मानने पड़ेंगे औपाधिक श्रुतियों यज्ञ नहीं होते हैं गुण का अनुरूपण करती है इनका कहना है कि औपाधिक है वो कैसा है गुण कैसे हाँ क्या औपाधिक यदि उपाधिक है औपाधिक के गुण वो कहते हैं कि शांक वाले कहते हैं हम ब्रह्म के गुणों को स्वाभाविक नहीं, नहीं मानेंगे क्योंकि वो उपाधिक सिद्ध होते कैसे सिद्ध होते हैं क्यों स्वाभाविक नहीं मानते क्योंकि वे उपाधिक है स्वाभाविक क्यों नहीं मानते क्योंकि वे यदि उपाधिक ना हो सके तो कैसा मानना पड़ेगा सीधी बात है है न और फिर ये क्या है कि सांख का खंडन करते समय यही बोलते हैं कि जड़ में एक नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री असमत के प्रसादन उसी को करता मान बैठते हैं। यही उनका क्या यही सब कमजोरी शंकर मत की सबसे बड़ी कमजोरी यही व्याधार दोष है। बहुत बड़ा दोष है हाँ अब उसको उनकी बीच ऐसे नेत्र बंद है ना कि वो आगे पीछे सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल उसका आवरण लगा होता है ना दर्पण को बिल्कुल काला लगा दिया याद उसे काली लगी हुई है आगे कुछ पढ़ते नहीं या कुछ चिंतन करते नहीं भगवान का भजन करते नहीं है तर्क वि रहते हैं जो भजन करते हैं वो उनमें भी पार हो जाते हैं वो तो सब ये तर, ये सब चक्करवादी छोड़ कर भी भी देते हैं साधना करते हैं या जो तो कुछ लोग सकाम साधना करते हैं जिनके यहाँ ज्यादातर साधना सकाम है मान बड़ा प्रतिष्ठा के लिए कभी ये श्री विद्या भुवनेश्वरी विद्या ये सब क्या है मुक्ति के लिए है मुक्ति के लिए तो विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी नारायण मुक्ति देंगे ये जब जितनी है ना ये सब श्री यूजा वो पूजा सब ये ईश्वर प्रतिष्ठा के चक्कर है चंद्रमान ग्रह कोई नहीं है निष्काम बाबू गुरु प्रेम की साधना नहीं है, है, है। इस वक्त तो करने का मतलब यह है की गुण स्वाभाविक है उपाधिक है ऐसा बताया गया आपको है ना कोई भी दृष्टान्त देख लो अयोधाजी वाला भी देख लो पहले बताया था पुनः देख लेना की तो जैसे उसमें दाह करती तो वास्तव में किसने है जलाने वाला कौन है अभी नहीं पर अग्नि और लौ का तादात होने से किसमें हो जाता है आ, तो तो लौ का कैसा दा कर स्वाभाविक किसका है तो कहते हैं कि उसी प्रकार से जैसे कि वो दा कर तो लोहे में नहीं है वैसे ब्रह्म में कोई गुण नहीं ठीक है।, है पर माया के संसर्ग से माया के साथ तादात होने से माया उपाधि के कारण ये कैसा कथित होता है ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वसम्मिक होता है तो इसका सर्वज्ञता ये सामर्थ्य किसके कारण है माया का अधिक कारण यही शांक्रमत में कहा जाता है तो विचार करके देखो जड़ माया में ये हो सकता है क्या यदि नहीं हो सकता है तो ये हो पाएगा ये औधि में? और जड़ मादा माया मेरी मान लो तो कौन विजयी हो जाएगा चेतन को मानना पड़ेगा और फिर फिर क्या है की फिर तो वो सांख विजयी हो जाएगा सांख का खंडन ही नहीं हो पाएगा और ब्रह्म सूत्र में प्रधान प्रतिपक्षी कौन है सांख्य सांख्य का खंडन करने के लिए मुख्य रूप से सांख्य का ही खंडन करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना हुई है और फिर तो सांख्य खंडन ही नहीं हो पाएगा जी उसमें जड़ में मान लिया आपने तो सांख्य खंडन किस मुख्य होगा सांख्य का खंडन तभी मतलब ब्रह्म सूत्र की सार्थकता तभी संभव है जबकि ब्रह्म में जगत कर्तित्व तो स्वाभाविक तो मान लिया जाए जगत कर्तव तो? ये जो तो है ना परायधिकरण और कर्तृत्व अधिकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं के द्वारा सांख का और वेदांत का भेद सिद्ध होता है, है ना? होगा, और वेदांत का इन्हीं से भेद होता है अच्छा तो अभी तो ये हो गया और भी वही सब पहले वाली बातें वो संक्षेप में कहते हैं यदि जैसे लोग कहते हैं ना कि केवल लेखनी करता नहीं होती है केवल देवदत्त करता नहीं होता है बल्कि क्या होता है लेखनी विशिष्ट देवदत्त करता होता है वैसे ही केवल माया जगत का करता नहीं है केवल ब्रह्म करता नहीं है बल्कि माया विशिष्ट ब्रह्म क्या है करता है। माया विशिष्ट ब्रह्म क्या है उपाधि माया उपाधि वाला ब्रह्म करता है जगत का केवल माया करता नहीं केवल ईश्वर करता नहीं बल्कि माया विशिष्ट ब्रह्म क्या जगत का करता है ऐसा कहेंगे तो यहाँ भी दृष्टान क्या दिया था जैसे केवल लेखनी करता नहीं है केवल देवदत्त करता नहीं है लेखनी विशिष्ट देवदत्त करता है तो विचार करके देखो लेखनी विशिष्ट देवदत्त करता है तो कर्तव्य लेखनी में अलग अलग ही हो तो जाएंगे है न तो उसी प्रकार से इसमें माया में क्या जाएगा उसमें ईश्वर में क्या जाएगा कर्तित्व उसमें जाएगा विचार करके विवेक करके देखेंगे तो यही होगा अब मान लीजिए कि लेखनी के बिना देवदत्त नहीं लिखता है तो लेखक तो इसके बल पर क्या? इस लेखनी के बिना देवदत्त नहीं लिखता है तो लेख तो लिखने का मन लिया जाएगा जाए। क्या करण के बिना कर्ता काम नहीं कर सकता है करते तो शक्ति होने पर भी करण के बिना कार्य संपन्न होगा तो उसी प्रकार से जगत कर्तृत्व तो सामर्थ्य किसने होगा चेतन का ही मानना पड़ेगा है ना और देखो और ये सब कैसे हैं ना जैसे केवल स्त्री पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती केवल पुत्र पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता दोनों मिलाकर पुत्र को उत्पन्न कर देते हैं तो केवल माया सृष्टि नहीं कर सकती केवल ईश्वर नहीं कर सकता मिला के दोनों कर देते हैं या विचार करके देखो स्त्री और पुरुष इन दोनों में यदि कोई एक नपुंसक हो दोनों नपुंसक हो या कोई एक नपुंसक और संतानोत्पत्ति होगी तो संतानोत्पत्ति होती है जो दोनों में संतान को उत्पन्न करने का सहमर्थ रहता है नहीं रहता है तो वैसे ही जब माया और ब्रह्म मिलकर के काम कर देते हैं तो कार्य करने का सामर्थ्य किसने मानना पड़ेगा यदि एक में भी सामर्थ्य नहीं होगा तो काम कर पाएंगे तो सामर्थ्य दोनों में मानना पड़ेगा यदि तो कैसा सिद्ध हो जाएगा सामर्थ्य तो वाला सिद्ध हो जाएगा कैसा सिद्ध हो जाएगा हाँ ये सब बातें आती है ना तो माया विद्या जिसे सर्वभूमिक देखा मैं टूटती है कहती फिर कहती है बीच में कहीं अविद्या माया का श्रुति नाम लेती है क्या कहीं नाम नहीं लेती है ये माया अविद्या संकल्प कियाकल्प कर सकता है क्योंकि सर्व समर्थ गो सर्वसामर्थ वाला गो है ना? जहां भी सृष्टि प्रक्रिया होगी कहीं मायाविद्या नहीं है ये मायाविद्या बाहर से लाकर सुन मिला है श्रुति का अर्थ करने के लिए श्रुति के पदों को न देख करके बाहर से कितना प्रक्षेप करता है सभी दुनिया भर के पढ़ते पढ़ाते हैं इसीलिए में जो है कि दूसरी की आंखों में धूलने के लिए बुद्धिमान तो व्यक्ति कहेगा यहाँ तो कुछ का ही नहीं है वही सब सर्वसमर्थ है वो सर्वसमर्थ है और ईश्वर के सामर्थ्य को जब नहीं सहन कर पाते है वो वैसा जाते हैं ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं सहन सकते है हाँ माया में सब सामर्थ मानने को तैयार है और वही जब कपिल कहेंगे कि वो जो वो माया करती है सब बोलते हैं ना तो मतलब क्या हुआ तुम्हारी डोगली भाषा डोगली विचार कपिल कहते बोले ना और खुद कहते हैं वही बात वही स्वू न्याय बताया था ना उस दिन तो न्याय ही है और कुछ नहीं है वही समझ मतलब लेना तो मतलब क्या है कि ये वो इसलिए ईश्वर के गुण कैसे मानने चाहिए स्वाभाविक कैसे है उसके देव श्रेता स्वतरो ज्ञान बल पर शक्ति इस परमात्मा की परा शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है वो कैसी है स्वाभाविक की कैसी है स्वाभाविक शक्ति है तो कह रही है, है। उपाधिकी तो बोलने वाली कोई नहीं है स्वाभाविक का ही है और वो कैसा ज्ञान स्वाभाविक है बल स्वाभाविक है सब उसका क्या है स्वाभाविक है स्वाभाग्यता स्वाभाविक है बल उसका स्वाभाविक है सब कुछ भगवान का स्वाभाविक है हम्म। भगवान से बड़ा अपने को बनना है तो वे सब बातें जाती हैं। हमने सबको कल्पना से कर दिया है और कुछ नहीं है तो अब देखो यहाँ पर अभी ईश्वर प्रकरण आ जाइए ईश्वर प्रकरण को ठीक से समझना और जैसा यहाँ जितनी आशंकाए हो कर लेना ईश्वर है अखिल हे कृत्य का अनंत ज्ञान ज्ञानानंद एक स्वरूप ज्ञान सत्यादि कल्याण गुणगण विभूषिका सकल जगत सर्ग स्थित संहार करता चतुर्विद पुरुषाणी चतुर्विद फलप्रदक्षण विग्रह युक्त लक्ष्मी भूमि नीला नायिका क्या है नहला आया इसमें ईश्वर का वर्णन आया ईश्वर का वर्णन इसमें आया बहुत ठनी करने करनी अंतर होता है ज्ञानी कुछ करता नहीं है उसका तो अभेद हो गया है तो उसके लिए कुछ भी दीनिभेद नहीं है ऐसा कहते है ना कुछ भी दिन कुछ नहीं, नहीं करता शंकराचार्य ने मंगलाचरण किया है ना तो दूसरे की दृष्टि के लिए किया दूसरे की दृष्टि से किया अभी दूसरा शंकराचार्य की दृष्टि में है वही कहें तो फिर ये उत्तर बन जाएगा हम्म तो भक्त से इसलिए किया सीधी बात है तो मानने को तैयार तो नहीं ना <laughs> ये बताइए हम लोग कहेंगे भगवान से हुआ क्यों भगवान को प्रणाम किया वो ज्ञानी बोलेंगे कुछ नहीं विधि ने कुछ नहीं करता तो तुम प्रणाम क्यों किया दूसरी की दृष्टि से किया तो दूसरा था उनकी दृष्टि में तो विद्य किया यदि था तो उनके अनुसार अज्ञानी दे आप उनके अनुसार यदि दूसरा था तो कैसे थे वो अज्ञानी या तो अविद्या का लेस था तो खुद ही उनके ही महत्व कर काम कर रहे हैं यहाँ तो बोलते हैं कि वो यानी कि लिए जो है सब ब्रह्मात्मक दिखता है तो सब ब्रह्मात्मक है ब्रह्मात्मक शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए कर दिया यहाँ ऐसा माध्यम कोई बाधा ही नहीं है ब्रह्म की अधीन सब कुछ है मान्य में कोई बाधा नहीं है तो सब कुछ कितनी करनी एक जैसी होनी चाहिए सिद्धांत वो होना चाहिए जिसको हम व्यवहार में ला सके हम करे कुछ कहें कुछ तो वो तो क्या है कि ये तो झूठ बोलने के पाप भी लग जाएगा स्वामी शंकरानंद जी कहते थे ईश्वर के गुणों को कल्पित समझना और फिर उसके यदि कोई भक्ति करे तो भगवान उसी भक्ति को क्या स्वीकार कर सकते हैं और यदि दिखावे के लिए करे भी हृदय से तो भक्ति होती, होती नहीं है तभी तो अभी तो अभी चिल्लाते तो रहते हैं कल्पित कल्पित तो तभी कहते तो यदि दिखावे के लिए करे भी तो भगवान की वंचना होगी भगवान द्वारा तो दंडित तो ही हो जाएगा वो व्यक्ति को और दंडित हो जाएगा किसी के माता पिता बीमार हों पानी मांगे पानी ना दे और फिर क्या उनके गुणगान करें तो माता पिता के हिसाब से बच जाएगा क्या वो तो अब ये ऐसा ही स्वामी बताते थे वाराणसी में स्वामी थे काशी में करपात्री जी का नाम आप लोगों ने शायद ज्यादा नहीं सुना हो बहुत नाम था हम लोगों के समय बहुत कीर्ति थी करपात्री जी वाराणसी के थे विद्वान महात्मा के और गोरक्षा आंदोलन उन्होंने चलाया था राष्ट्रव्यापी उसके कारण उनकी बहुत कीर्ति हो गई थी धर्म सम्राट कहे जाते थे शास्त्रार्थ तो खूब करते थे जा जा करके उस समय पंडितों से तो उनको सब पूरे भारत में प्रसिद्धि थी कर्पात्री की हमने दर्शन भी किए हैं प्रवशन भी सुने हैं दूध पहले तब हम पढ़ते थे पहले अच्छा तो वो कृपाशवी जी तो काशी में थे स्वामी शंकरानंद जी गए स्वामी जी ने उत्तर कृपात्री जी एक बगीचे, एक शाम को एक बगीचे में बैठे थे, थे स्वामी शंकरानंद जी ने कहा कृपात्री जी ये देखो पेड़ यहाँ पर हैं सभी यदि पेड़ों में आग लग जाए और पेड़ सब जलने लगे परेशान हो जाए और पेड़ों को यह उपदेश दिया जाए कि तुम्हारा अधिष्ठान तो क्या है कि वो पेड़ों को शांति मिल जाएगी लगें। जलने लगे ये उपदेश दिया जाए तुम्हारा अधिष्ठान निर्मल है तो आग बुझ जाएगी क्या एक ये प्रश्न किया सरभा जी से दूसरा प्रश्न ये किया कि कोई सिर दर्द का रोगी है बहुत समय तक चिकित्सक से चिकित्सा कराते कराते परेशान हो गया जब सिरु वेदना किसी भी प्रकार निग्रत न हो चिकित्सा करने से तो वैद्य क्या बोले की तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है तुम तो भ्रम से उसको मानते हो तो डॉक्टर को क्या कहेंगे आप <laughs> आप तो सिर दर्द से परेशान है दर्द से रात दिन और बहुत बहुत उपाय किया जब नहीं ठीक हुआ तो बोला तुमको भ्रम में सिर दर्द रहेंगे डॉक्टर को क्या कहोगे तो पागल तो स्वामी जी ने बताया जो संसार की ज्वाला से अत्यंत संतप्त है आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप से अत्यंत संतुष्ट व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में आए क्यों आया है तप्त थे ना संसारिक तापो से उन तापों की निवृत्ति के लिए गुरु की शरण में आए और गुरु उसको उपदेश करे कि तुम्हारा अधान निर्मल है तुम्हारे में दुख है ही नहीं तो उसको क्या मिल जाती शांति किसको मिलती आज तक तो ऊपर से ये कैसे रहते हैं कि शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं है कुछ नहीं लेकिन आसान तो वैसे ही बने रहते हैं परेशान वही बने रहते हैं समस्याएं सब बनी रहती है कभी तो धन अर्जित करना तो सभी होता है धन अर्जित करना भूमिष के लिए संचय करना लोकसंग सब प्रवृत्तियां सब उसी लिये है स्वामी जी का इस उद्देश्य से मिलता क्या है कर बात कुछ नहीं बोले बोलेंगे क्या तो स्वामी जी ने कहा जो शरण में आया है सांसारिक ताकों के तप्त होकर करके उसको उपाय बताना चाहिए भगवान की आराधना करना भगवान का भजन करना उपासना करना उससे ही ताक जाएगा और ये शुद्ध बुद्ध मुक्त कहने से कुछ होने वाला नहीं स्वामी जी सोने उसका उपाय तो करिए नहीं तो डॉक्टर वाली हालत हो जाएगी हम तुम्हारा रिश्ता निर्मल वो कहने पर भी दुखी तो होता ही रहता है तब बोलेंगे अज्ञान से हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा उपदेश जो है वो क्या है कि वो अज्ञान निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है यही तो हो गया ना तो करें बार बार सुनो बार बार सुनने पर भी यदि उपासक नहीं है तो दूर होता है ठीक तो है ये सब खूब सी बातें आती हैं इसलिए भगवान के भजन में लगने से धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है वाक्य ज्ञान से कुछ नहीं होता है तुलसीदास ने कहा विनय पत्रिका में वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भोपार ना पाओगे कोई लोग वाक्य ज्ञान से मुक्ति मानते वाक्य जन्म ज्ञान मात्र से है वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण है कोई वाक्य ज्ञान से अत्यंत निपुण हो ना तत्त्वमसी में वाक्य ज्ञान का कोई बहुत निपुण हो अच्छी तरह समझ ले तो भी भाव पार ना पावे कोई कोई संसार का नहीं जा सकता तो उसके बाद आराधना करनी पड़ेगी भगवान की उपासना करनी पड़ेगी भजन करना पड़ेगा तो केवल श्रवण जन्म ज्ञान से कुछ नहीं तो इसमें एक शब्द देखेंगे ईश्वर कैसे है अच्छे प्रतिनिधि नए नए शब्द आपको वायक होंगे लेकिन जब इसको समझोगे ना तो बहुत आनंद आएगा अब तो ये तो बहुत अच्छा समझना है परमात्मा का प्रकरण है ब्रह्म का प्रकरण है तो आनंद लगाए तो इनका व्याख्यान होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको तो। हाँ ये नए नए शब्द है आपके लिए तो ये अंतिम में क्या शब्द है इसका यहाँ देखेंगे अंतिम प्रथम पंक्ति में ज्ञानानंद ही शुरू का एक स्वरूप भगवान का क्या है परमात्मा का एक स्वरूप क्या आनंद. एक ज्यान है ज्ञानानंद एक स्वरूप क्या है एक स्वरूप है ज्ञानानंद अब ज्ञान और आनंद दो पदों का प्रयोग क्यों किया अनुकूल रूप से नौ में आने वाला ज्ञान ही क्या है आनंद है ना अनुकूल रूप से नौ में आने वाला ज्ञान ही क्या है या अनुकूल ध्यान देना कि परमात्मा ज्ञान है ना ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान कैसा नो में आता है उनको अनुकूल परमात्मा ज्ञान है वो कैसे अनु में आते हैं परमात्मा तो इसलिए वो उस ज्ञान को क्या कहेंगे आनंद। परमात्मा के स्वरूप बुद्ध ज्ञान को क्या कहेंगे क्यों क्योंकि वो ज्ञान अनुकूल रूप के अनुभव में आता है इसलिए उसको क्या कहेंगे आनंद बात समझिए तो अब तो ये जो कहेंगे ज्ञानानंद दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया तो सुनो ज्ञान तो कोई ज्ञान अनुकूलत्वीन अन्दों में आता है कोई प्रतिकूलत्वीन में आता है है ना? कोई उदासीनवीन भी अन्दों में आता है रास्ते में चलते हुए कंटक पत्थर आदि कैसे नो में आते हैं उदासीन आता है ना तो जो परमात्मा का स्वरूप बुध ज्ञान है वो प्रतिकूल आता है उदासीनविन में आता है तो मतलब प्रतिकूल ज्ञान और क्या है तटस्थ ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान और तटस्थ ज्ञान से व्यावृत्ति के लिए आनंद देती है क्या दे दिया आनंद पर क्यों दे दिया प्रतकूल ज्ञान और सशस्त्र ज्ञान से व्यावृति के लिए आनंद दे दिया ज्ञान तो सब प्रकार का तीनों ज्ञान है ना इसलिए yeah. क्या बोल दिया ज्ञान बोल दिया ज्ञान आनंद हो गया हाँ सुनो ध्यान देना जिन विषयों से सुख होता है उन विषयों को भी सुख रूप के देते जिन विषयों से सुख होता है उन क्या कहते सुख रूप के देते आनंद रूप के देते क्या कह देते तो अन्य जो परमात्मा आत्मा को परमात्मा छोड़ कर जो अन्य विषय हैं तो उनसे भी कभी कभी सुख मिलता है भले ही क्षणिक सुख मिले उनसे भी कभी सुख मिलता है आनंद मिलता है तो उनको क्या कह देते आनंद आनन। तो उस जड़ भोग से जड़ भोग से व्यावृति के लिए क्या बोल दिया ज्ञान ज्ञान जड़ भोग्य जड़ भोग्य पदार्थ से व्यावृति के लिए क्या कह दिया ज्ञान ज्ञान नहीं कहते जिस पदार्थ से सुख मिलता है उसको सुख तो कह सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं कह सकते उसको कभी भी हो गया इसलिए क्या है कि वहां ज्ञान भी कह दिया जड़ भोग्य पदार्थ से व्यापृति के लिए क्या कह दिया ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान और तटस्थ ज्ञान से व्यापृति के लिए क्या कह दिया आनंद हालांकि एक ही है आनंद रूप ज्ञान यदि दे कह देते तो बहुत हो जाता यदि <laughs> वो अनुपूर्वी बन जाती तो हो जाता लि.. लिखने की रीति ज्ञानानंद ऐसा तो परमात्मा का एक स्वरूप क्या है ज्ञान क्या स्वरूप है और वो ज्ञान क्या आनंद रूप है इसलिए ज्ञान ज्ञानानंद एक स्वरूप है परमात्मा कैसे ज्ञान है सुरूप एक स्वरूप है ज्ञानानंदी एक स्वरूप परमात्मा है और वे कैसे हैं अनंत है कैसे अनंत अनंत है ना आनंद कहते हैं किसको जो देश और वस्तु परिच्छेद वस्तु होती उसे क्या कहते हैं आनंद इसको कल बताएंगे मद